दीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था शिष्य के द्वारा पृष्ठ श्रोत्रादि के प्रेरक को स्रोत्र श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से बताते हुए आचार्य जी ने बताया कि का अधिष्ठान, दिका का प्रेरक चेतन है। है्रोत्रादि उसमें अध्यस्त हैं और अपने अधिष्ठानभूत चेतन से ही सत्ता सत्तास्पूर्ति पाकर के स्रोत्रादि अपना अपना रूपादि ग्रहण रूप व्यापार करती हैं दि इंद्रिया इसे सुना तो शिष्य के मन में एक शंका उत्थापित हुई जो लौकिक अध्यास स्थल में अधिष्ठान होता है वह इंद्रियगोचर होता है सर्पादी अधिष्ठान सर्पादी अध्यास का अधिष्ठान जो रज्वादी है वे चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य है तो श्रोत्रादि का जो अधिष्ठान होगा ब्रह्म उसमें भी इंद्रिय ग्राह्यत्व व्याप्य अधिष्ठानत्व धर्म रहने से इंद्रिय ग्राह्यत्व की शंका शिष्य के मन में हुई कि वो भी विषय होगा इस प्रकार की इसलिए एक अनुमान एक प्रकार से शिष्य ने बताया कि स्रोत्रादि का अधिष्ठानभूत भूत जो ब्रह्म है वह विषय है उसमें तो होने से श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व तो होने से रज्जु आदि के तरह अब इस अनुमान में प्रयुक्त जो अधिष्ठानत्व तो हेतु है इसे बताया जा रहा है सत्प्रतिपक्ष नाम के दोष से दूषित आभास। आचार्य के द्वारा इसी के लिए सत्प्रतिपक्ष नामक दोष से दूषित तो सामने वाले का हेतु है इसलिए सत्प्रतिपक्ष नामक हेतु हेत्वाभाष तो है ये दिखाने के लिए आवश्यक होता है जो पक्ष है सामने वाले के अनुमान में प्रयुक्त पक्ष उस पक्ष में दिखाना होता है सामने वाला जिस साध्य को सिद्ध करना चाहता है उसका अभाव हेतु भिन्न होगा दृष्टांत भिन्न होगा पक्ष वही रहेगा साध्य सामने वाले का जो साध्य है उसका अभाव साध्य होगा तो आचार्य पूर्व पक्ष के यानी शिष्य के द्वारा जिस ब्रह्मरूपी पक्ष में इंद्रिय ग्राह्यत्व रूप विषयत्व की शंका की जा रही है अधिष्ठानत्व हेतु से उसी ब्रह्मरूप पक्ष में इंद्रिय ग्राह्यत्व का अभाव की प्रतिज्ञा करते हैं प्रतिज्ञा बता रहे हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न गच्छति नो मनः ये जो तीन अनातर वाक्य हैं ये बता रहे हैं बाह्य इंद्रिय और बाह्य करण तथा अंतकरण विभाग से दो विभागों में विभक्त जो करण कलाप है करण समूह है उनमें से बाह्य करण अवांतर भेद से दो प्रकार के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भेद से तो प्रथम दो अवांतर वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है ब्रह्म में ज्ञानेंद्रिय विषयता का अभाव और कर्मेंद्रिय विषयता का अभाव ब्रह्म ज्ञानेंद्रिय विषय भी नहीं कर्मेंद्रिय विषय भी नहीं है। ये कहा जा रहा है। न तत्र चक्षती इस वाक्यस्थ तत्र शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है जिसकी आचार्य के पास शिष्य ने जिज्ञासा की और शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य ने जिसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान बताया वह ब्रह्म तत्र शब्द से ग्राह्य है और उस ब्रह्म में चक्ष न गच्छी का अर्थ है चक्षुंद्रिय उस ब्रह्मा को अपना विषय नहीं बना पाता क्यों नहीं बना पाता तो कहते हैं द्वितीय मंत्र में ही बता दिया गया इसका हेतु चक्षु इंद्रिय तथा चक्षु चक्षु शब्द से उपलक्षित जो बाकी ज्ञानेन्द्रिया हैं इन किसी भी ज्ञानेंद्रिय का विषय क्यों नहीं है ब्रह्मा शिष्य आचार्य को पूछेगा तो आचार्य ने कहा कि हम द्वितीय कंडिका में ही इसका हेतु बता चुके हैं क्योंकि वो स्रोत्रादि का स्रोत्रादि है श्रोत्रादी का स्रोत्रादि का अर्थ अर्थ है स्रोत्रादि का आत्मभूत है स्वरूपभूत है अधिष्ठान होने से वहां स्रोत्रादि का अधिष्ठानत्व बताया जा रहा है श्रोत्रादि का वास्तविक स्वरूप वो है ये दिखाने के लिए श्रोत्रादि इंद्रिय अग्राह्य दिखाने के लिए श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व दिखाया जा रहा है। द्वितीय कंडिका में ब्रह्म को श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान बता करके आचार्य ये दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म में अध्यस्त स्रोत्रादि इंद्रिय की विषयता इंद्रियों के अधिष्ठान भूत ब्रह्म में नहीं रहेगी और इसी अधिष्ठान रूप हेतु से इंद्रिय विषयता सिद्ध करने जा रहा है शिष्य तो कहते अन्य जो ब्रह्म से अतिरिक्त अधिष्ठान होगा जहां और अध्यस्त वस्तु इंद्रिय से अतिरिक्त होगी तो वहां तो इंद्रिय ग्राह्यत्व तो अधिष्ठान में आ सकता है लेकिन अधिष्ठानत्व तो सामान्य जो है विषयत्व का व्याप्य नहीं है जो भी अधिष्ठान होगा वह इंद्रिय ग्राह्य ही होगा ये नहीं कहा जा सकता जो लौकिक अध्यास में अधिष्ठान होगा रज्वादि वे इंद्रिय अध्यास के अधिष्ठान न होने से सर्पादी अध्यस्त वस्तुओं के अधिष्ठान होने से उनमें इंद्रिय ग्राह्यत्व तो है वे तो अध्यस्त सर्पादी की आत्मा है स्वरूप है इसलिए उनमें सर्पादी विषयता नहीं होगी अध्यस्त अपने अधिष्ठान को विषय नहीं कर सकता इसलिए सर्पादी अध्यास के अधिष्ठान को भले ही स्रोत्रादि विषय बना ले क्योंकि सर्पादी के तरह रज्वादि में वे अध्यस्त नहीं है स्रोत्रादि इसलिए उनमें इंद्रिय ग्राह्य तो रह सकता है इंद्रिय ग्राह्यत्व का प्रयोजक रूपादि गुणवत्ता उनमें होने से सर्पादि सर्पादि के अधिष्ठान रजवादि में लेकिन यह स्रोत्रादि इंद्रिय का जो अधिष्ठान होगा उसमें स्रोत्रादि अपने में अध्यस्त स्रोत्रादि इंद्रिय ग्राह्यत्व नहीं रहेगा इसमें दो हेतु हैं एक तो अध्यस्त स्रोत्रादि इंद्रियों का वह स्वरूप है और स्वरूप में किसी भी वस्तु का व्यापार नहीं होता इसलिए स्रोत्रादि का स्वरूप होने के कारण स्रोत्रादि विषयता ब्रह्म में नहीं रहेगी एक हेतु यह है स्रोत्रादि स्वरूपत्वात न इंद्रिय क्यों देखे देखे देखे देखे देखे। नहीं स्रोत्रादि का अधिष्ठान है स्रोत्रादि का साक्षी है ना? ऐसे ये सर्पादि का अधिष्ठान है कौन सर्पादि जिसके अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं वह मात्र चैतन्य के अज्ञान से सर्पादि की प्रतीति नहीं हो रही है इसलिए वो जो है विशेषण विधया अधिष्ठान कोटि में प्रविष्ट हो, रह, हो रहा है विशेषण भूता रज्जू इसलिए उस रज्जु को माना जा रहा है अधिष्ठान विशेषण आंस उसका है ना और इधर स्रोत्रादि का जो अधिष्ठान है वह साक्षी है उसमें अनात्मा कार्यक्रम संघात की युष्म प्रत्यय गोचर की भ्रांति हो रही है स्वरूप तो भी उसी में अध्येष्टा है और आ, संसर्ग भी अध्येष्टा है श्रोत्रादि का तो श्रोत्रादि का मय के रूप में जो भान हो रहा है भ्रांति भ्रांति है ये भ्रांति जिसके ज्ञान से मिटेगी उसको स्रोत्रादि का अधिष्ठान कहा जाएगा तो वो जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति मिटती है इसलिए रस्सी अधिष्ठान है ऐसे निर्विशेष ब्रह्मबोध से स्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति होती है इसलिए स्रोत्रादि भ्रांति का स्त्रोत्रदि में आत्मभ्रांति का हेतु माना जाता कारण माना जाता है अधिष्ठान माना जाता है ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म को जिसके ज्ञान से ये बाध हो जाए भ्रांति का वो अधिष्ठान है तो व्यावहारिक अवस्था में रज्ज्वादि के ज्ञान से ही सर्पादि अध्यास का बाद हो जाता है इसलिए रज्वादि को अधिष्ठान मानेंगे ऐसे ब्रह्म से अतिरिक्त किसी ज्ञान से स्रोत्रादि कलाप में आत्मभाव की निवृत्ति यदि होती तो उसे माना जाता श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान लेकिन और किसी के ज्ञान से निवृत्त नहीं होती चिदानंद ब्रह्म के ही ज्ञान से मैं के रूप में ज्ञान से निवृत्त होती है ये स्रोत्रादि में आत्म प्रतीति रूप भ्रांति इसलिए माना जाता है स्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म है हा? हाँ। तो ये जो है स्वरूपत्व हेतु है स्रोत्रादि का स्वरूप है ब्रह्म तो ब्रह्म में स्त्रोत्रादि स्वरूपत्व होने से ये स्वरूपत्व हेतु है अधिष्ठानत्व से अतिरिक्त हेतु सत्प्रतिपक्ष का लक्षण है यश्य साध्या भाव साधकम हेत्वअरम स, स सत्प्रतिपक्ष तो पक्ष में जिसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेतुंतर विद्यमान होता है उसे कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष तो पक्ष है ब्रह्म और शिष्य के अनुमान में साध्य है विषयत्व इंद्रिय विषयत्व यानि तो ये जो विषयत्व है ये हुआ शिष्य के अनुमान का साध्य उसका अभाव हो गया विषयत्व अभाव इंद्रिय ग्राह्यत्व भाव उसको बताया जा रहा है ब्रह्म में तो न तत्र चक्ष में तत्र शब्द से लिया जा रहा है पक्ष भूत ब्रह्म को तत्र यानि ब्रह्मणी यानि पक्ष चक्षुर न गेती का अर्थ है चक्षु इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है का मतलब चक्षु इंद्रिय ग्राह्य तो ही तो विषयत्व तो है उसका अभाव न शब्द बता रहा यह प्रतिज्ञा हुई ना, इन तीनों वाक्यों से बाह्यकरण तथा अंतक करण विषयता का निषेध किया जा रहा है तत्र शब्द से ग्राह्य पक्षभूत ब्रह्म में साध्याभाव का साधक साध्याभाव को बताया जा रहा है ये हो गई पक्ष में साध्याभाव की प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा को बताने वाले तीनों वाक्य हैं कि ब्रह्मरूपी पक्ष में बाह्यकरण तथा अंतकरण की विषयता नहीं है ये प्रतिज्ञा है आचार्य की और शिष्य ने पूछा क्यों कस्मात है तो तो हेतु बताया जा रहा है स्रोत्रादि स्वरूपत्वात् स्रोत्रादि का स्वरूप है ब्रह्म पक्ष स्रोत्रादि का स्वरूप होने से यह नियम होता है कि जो पदार्थ होता है उसका व्यापार अपना स्वरूप नहीं होता जैसे अग्नि दहाक है तो वह अपने स्वरूप से भिन्न काष्टादि को अपना बनाती है दहन रूप व्यापार का विषय बनाती है उन काष्ठादि में दहन रूप व्यापार उसका होता है अग्नि स्वयं अपने को नहीं जला सकता का मतलब अग्नि के दहन रूप व्यापार का विषय स्वयं अग्नि नहीं हो सकता क्योंकि अग्नि वो स्वरूप है तो कोई भी वस्तु स्वस्वरूप को विषय नहीं बनाती का अर्थ है स्वस्वरूप विषयक व्यापार किसी भी वस्तु में नहीं होता तो स्रोत्रादि का जैसे अग्नि अग्नि को नहीं जला सकता अपने से अतिरिक्त दाह्य वस्तुओं को जलाता है ऐसे ही स्रोत्रादि शब्द आदि को तो विषय बना सकते हैं स्वयं अपने आप को अपने स्वरूप को विषय नहीं बना पाएंगे तो ब्रह्म तो स्रोत्रादि का स्वरूप है आत्मभूत है इसे स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि से बताया गया इसलिए ब्रह्म को स्रोत्रादि विषय नहीं बना पाएंगे क्यों नहीं बना पाएंगे कि वो स्रोत्रादि का आत्मा है स्वरूप है तो इस प्रकार ये स्वरूपत्व ये जो हेतु है ये हेतु ब्रह्म पक्ष में श्रोत्रादि इंद्रिय विषयत्व विषयत्वाभाव सिद्ध कर रहा है तो पक्षे हेतु हेत्वा साध्या साधक हेत्वंतर ये हेतु स सत् सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभासा तो शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त अधिष्ठानत्व तो हेतु के साध्याभाव को ब्रह्मरूप ब्रह्म पक्ष में सिद्ध करने वाला हेत्वंतर हुआ स्रोत्रादि स्वरूपत्व तो हित इसलिए शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त अधिष्ठानत्व तो हेतु को कहा जाएगा सत्प्रतिपक्ष ये घटेगा इस प्रकार कि न तक्ष गति ने बताया कि बाह्य ज्ञान ज्ञानेंद्रिय विषयत्व से रहित ब्रह्म है और न वाक् गति इसमें वाक्शब्द से उपलक्षित बाकी सब बा, कर्मेंद्रिया और उनकी विषयता भी ब्रह्म में नहीं है जैसे मुंडक में कहा गया अदृश्यम अग्राह्यम अदृश्यम से कहा गया ज्ञानेंद्रिय अविषय और अग्राह्यम से कहा गया कर्मेन्द्रिय अविशय ब्रह्म है उसी को यहां पर न तत्र चक्षुर्गच्छेति न तत्र वाक से कहा जा रहा है तो कहा भले ही बाह्य ज्ञानेंद्रिय कर्मेन्द्रिय का विषय ब्रह्म न हो लेकिन वैशेषिक जैसे मानते हैं कि सुख दुख इच्छा यह बाह्य चक्षुरादि इंद्रिय अग्राह्य होने पर भी अंतकरण जो मन है उससे ग्राह्य है सुख दुखादि उनका मानस प्रत्यक्ष होता है ऐसे ब्रह्म बाह्य इंद्रिय अगोचर होने पर भी माना जाए ब्रह्म को अंतकरण गोचर मानस प्रत्यक्ष का विषय ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्ष मान लो ये जो शंका शिष्य ने की इसका भी उत्तर देने के लिए कहा नो मनो यानी तत्र मनो नो गच्छति, ऐसा लगाना तो ब्रह्म को विषय मन भी नहीं बना पाता यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसास श्रुति कह रही है स्वतंत्र मन का विषय ब्रह्म नहीं बनता तत्वशादी वाक्यों को छोड़कर के उनकी सहायता के बिना कितना भी मेधावी व्यक्ति हो मेधा से संपन्न वह अपनी बुद्धि मात्र से नहीं जान पाता ब्रह्म को वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा बोध नहीं हो पाता इसलिए कहा कि मनो तत्र न गच्छेती तो मन भी वहाँ पर प्रविष्ट नहीं हो पाता मन का भी प्रवेश नहीं है अर्थ है मानस प्रत्यक्ष का भी वह विषय नहीं है तो बाह्य इंद्रिय का भी विषय नहीं है और अंतक करण का भी विषय ब्रह्म नहीं है का अर्थ है इंद्रिय मात्र का अगोचर है ये तीन वाक्यों से बताया गया अतिंद्रिय है ब्रह्म और जो सर्पादी अध्यास का अधिष्ठानभूत भूत है वे तो इंद्रियगोचर गोचर है और ब्रह्म इंद्रियगोचर नहीं है इसलिए कोई जरूर नहीं कि जो इंद्रियगोचर होगा वही अध्यास का अधिष्ठान बनेगा अध्यास भाष्य में भी यह शंका कि यदि आप अनात्मा के अध्यास का अधिष्ठान आत्मा को मानोगे तब तो उसमें प्रत्यक्ष गोचरत्व तो प्राप्त हो जाएगा विषय तो प्राप्त होगा उसका निषेध करते हुए कहा कि ये देखा जाता है कि जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है आकाश इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं वैशेषिकों का इंद्रिय ग्राह्य है कौन से इंद्रिय का विषय है हा? लेकिन उसका भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं क्या नाम उस उसमें भी ओ तल मलिनतादि का अध्यास होता है कि नहीं इसलिए अप्रत्यक्ष ही आकाशे तल मलिनताम अध्यक्ष बाला ऐसा है ना अध्यासभाष्या में तो जो इंद्रिय गोचर नहीं है उस, उ, वो भी अध्यास का अधिष्ठान होता है तो जैसे आकाश इंद्रिय गोचर न होने पर भी बन जाता है अध्यास का आकाश में नीलिमा की भ्रांति हो रही है एक दूरी निश्चित दूरी पर लगता है कि आकाश पृथ्वी पर टिका हुआ है तल, तलता की भ्रांति इस भ्रांति का अधिष्ठान आकाश बना इंद्रिय अगोचर होने पर भी जैसे ऐसे आत्मा इंद्रिय अगोचर होने पर भी बन जाएगा अध्यास का अधिष्ठान स्रोत्रादि के इसके लिए उदाहरण हो जाएगा यानी कि सर्प के उदाहरण से सर्प आदि अध्यास अधिष्ठान रजवादि के उदाहरण से इंद्रिय ही सिद्ध की जाए अब शिष्य के मन में अधिष्ठानत्व को लेकर के जो इंद्रियगोचरत्व की शंका थी वह निवृत्त हो गई उस शंका को निवृत्त करने के लिए ही न तत्र चक्षुर गति न वाक गचती नो मनो इन वाक्यों का प्रयोग है और यदि शिष्य कहता है भले ही चक्षुरादि का विषय ब्रह्म नहीं है लेकिन आप ब्रह्म को वह ऐसा है ऐसा बताइए उसका कुछ विशेष प्रकार इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी जैसे आकाश को बताया जा सकता है शब्द गुणकम आकाशम समवाय सम्बंध से शब्द का जो आश्रय है जिसमें शब्द समवेत है वैशेषिक कहते हैं वह आकाश है शब्द या आकाश का विशेष हुआ न ऐसा ये स्रोत्रादि का अधिष्ठान ऐसा ऐसा है ऐसा उसे बताइए आप ईदनतया अंगुली निर्देश करके कि यह श्रोत्रादि का प्रेरक है करके इस प्रकार का जो शिष्य का आग्रह है आचार्य कहते हैं इस प्रकार ब्रह्म को जानने के लिए तो तुम्हें और किसी आचार्य के पास जाना पड़ेगा मैं तो ब्रह्म को इस प्रकार जानता ही नहीं हूं तो मैं ही नहीं जानता हूं तो तुम्हें कैसे बता सकता हूं ये कह रहे हैं कि न विद्मो यानी तद स्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि य तत ईदृशम श्रोत्रादि का जो श्रोत्रादि हैं आत्मभूत ब्रह्म है श्रोत्रादि का अधिष्ठानभूत ब्रह्म है उसे जैसे आकाश को शब्द रूप विशेषता वाला आकाश है ऐसा बताया जा सकता है ऐसे तुम कहो कि उसे अंगुली निर्देश करके बताओ कि ये स्रोत्रादि का स्रोत्रादि इस विशेषता वाला है यह है तो ऐसा तो मैं ही नहीं जानता हूँ उस ब्रह्म को न विद्मा यानी विद्म का करता है वयम न विदमह हम उस स्रोत्रादि के स्रोत्रादि ब्रह्म को इस विशेषता वाला है ऐसा है ऐसा मैं ही नहीं जानता हूं तो बता भी नहीं सकता तो कहा फिर छुट्टी दे दीजिए हमको हम जाते हैं कहीं ईदन जानने के लिए तो आचार्य कहते हैं कि कोई दूसरा आचार्य भी उसे ईदन बता दे ऐसा कोई प्रकार किसी आचार्य के पास इस संसार में होगा ये प्रकार भी मैंने जानता हूं तो न विजानी मो यथात अनुशिष्यात तो ये यानी ब्रह्म प्रकृति ब्रह्म जो तुम्हारा जिज्ञासा है मैंने जिसे स्रोत्र से इत्यादि से बताया है मैंने जो जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से प्रकारांतर इस प्रकार का यह ब्रह्म है ऐसा ईदन तया उसका निरूपण कोई करें किसी प्रकार से वह प्रकार यहां पर यथा शब्द से लीजिए यथा यानी एन प्रकार अन्योपि आचार्य अध्यार कर दीजिए मेरे से अतिरिक्त तो कोई दूसरा आचार्य भी मैंने जो प्रकार बताया है ब्रह्मोपदेश का उस प्रकार से अतिरिक्त प्रकार से यदि बताता हो बता अपने शिष्य को उपदेश करें ये तत्त अनुशिष्यात्नी उपदिष्ट अन्योप्याचार्य वे प्रथम पुरुष है ना इसलिए करता हो जाएगा अन्योप्याचार्य यथात ब्रह्म उपदिशेत अनुशिष्यात्कार अर्थ है उपदिशेत ईदनतया तम प्रकार वह प्रकार व्यय न विजानीम उस प्रकार को भी हम नहीं जानते हैं वह प्रकार यदि संसार में होता ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म को ईदन दिखाने का बताने का उपदेश करने का तो जरूर कोई न कोई बता सकता था लेकिन वो प्रकार ही नहीं है ईदन तया क्योंकि वो ईदम है ही नहीं जो ईदम नहीं है उसे ईदन तया किसी भी प्रकार से नहीं बताया जा सकता ये न विजानिमो यथा ए तद अनुशिष्यात इससे बताया गया तो शिष्य फिर आग्रह करता है तो मान लिया कि आपने न विजानी यथा यथा एक इससे कहा कि ब्रह्म को इदंतया नहीं बताया जा सकता इदंतया ब्रह्म को बताने का कोई प्रकार संसार में है ही नहीं ये इस वाक्य का अभिप्राय है तो किसी भी प्रकार से क्योंकि ब्रह्म को जाने बिना तो बंधन से निवृत्ति नहीं होती बंधन की निवृत्ति नहीं होती मुक्ति नहीं मिलती ज्ञात्वा अमृता भवंती ये कहा है श्रोत्र से स्रोत्र यद आत्मना ज्ञात्वा अतिमुच्य अमृता भवंती ऐसा आप कह रहे हो ज्ञानादेव तो कैवल्यम रित्य ज्ञान मुक्ति हमने सुना है तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती और ब्रह्म को तया जनाने का कोई प्रकार है नहीं तो किसी भी प्रकार से आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए कुछ तो उपाय होगा तो कहा क्योंकि न वाक गी इससे एक प्रकार से शब्द का भी निषेध कर दिया है तो क्या ब्रह्मोपदेश हो ही नहीं सकता फिर हो ही नहीं सकता है तो ये सवेदांतर्शन अर्थद्विज्ञाथम सगुरुमेवा समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से वया उपदेक्षदर्शिना ये सब कैसे कहा जा रहा है तो कहते हैं ईदनतया कोई बता नहीं सकता वो शब्द का अविशय होने से वाच्य शब्द का बना करके जाति का शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो जाति क्रिया गुण संबंध है उससे रहित ब्रह्म होने से उसे नहीं बताया जा सकता आ, वाच्य बना करके ईदन तया लेकिन उसे लक्षित किया जा सकता है आगम से आगम कहा, जा, कहा जाता है परंपरा या उपदेश से जो परंपरा उपदेश है आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य उससे उत्तम अधिकारी शब्द प्रवृति के निमित्त से रहित तो ब्रह्म को भी अहमतया लक्षित कर सकता है उन शब्दों का भी शक्य बना करके कोई उसे नहीं जान सकता शक्य बन जाएगा तो विशेष वाला हो जाएगा ना तो ये कहते हैं अथो अधि अनदेव तद वितागम्वाक्य है तत्ने प्रकृत ब्रह्म एव विदित कहते हैं वेदन क्रिया का विषय वेदन क्रिया का विषय होता है कार्यात्मक पदार्थ व्याकृत नाम रूप से जो अभिव्यक्त है वह लौकिक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनसे जन्य ज्ञान का विषय बन जाता है ईदनतया नाम रूप से अभिव्यक्त होने से तो जो लौकिक जन्य ज्ञान का विषय बन रहा है नाम रूप से अभिव्यक्त कार्यात्मक पदार्थ वो है विदित और ये जो प्रकृति ब्रह्म है श्रोत्रादि का संिधि मात्र से प्रेरक वह विदित से अन्य ही है यानि लौकिक प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय बनने वाला जो कार्य वर्ग है व्याकृत है नाम रूप से अभिव्यक्त उससे अन्यथ यानि पृथक है अलग है तो मतलब कार्य कोटि में नहीं आता हो अभिव्यक्त नाम रूप वाला नहीं है जो जो भी अभिव्यक्त नाम रूप वाली वस्तु है वह स्त्रोत्रादि का स्त्रोत्रादि ब्रह्म नहीं है अर्थ निकलेगा अन्य देव विदितात। तो कहा फिर अविदित होगा तो अविदित का अर्थ हो जाएगा विदित से अतिरिक्त विदित तो है नाम रूप से अभिव्यक्त व्याकृत पदार्थ और अविदित का अर्थ निकलेगा अव्याकृत अव्याकृत है नाम रूप की बीज अवस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो वो भी तो क्या विदित नहीं है तो अविदित है का मतलब नाम रूप से अनभिव्यक्त जो दशा है कारण उपाधि जिसे गीता के पंद्रह अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया विदित से लेना अक्षर पुरुष को ये दोनों पुरुष तो उपाधि कोटि में आते हैं द्वायों पुरुषों लोग और यहाँ स्रोत्रादि का स्रोत्रादि तो पुरुषोत्तम है जिसे यस्मा क्षरम अति तो अहम च उत्तम अतोस्में लोके वेदे च पुरुषोत्तम इससे क्षर और अक्षर से विलक्षण बताया जा रहा है उसमें गीता के पंद्रहवें अध्याय में जो क्षर पुरुष बताया उसे यहाँ विदित शब्द से कहा जा रहा है और जो गीता के पंद्रहवें अध्याय का अक्षर पुरुष है वो है अविदित क्षर नहीं तो अक्षर होगा क्या मतलब अव्याकृत होगा तो कहते हैं अव्याकृत है प्रकृति रूप भी नहीं है वो अविदितात अधि है अथो अविदितात अधि इसमें अधिशब्द का अर्थ है ऊपर ऊपर का अर्थ होता है भिन्न अन्यत अर्थ में यह समझ लो तो अविदितात अथो शब्द अपि अर्थ में है शुरू में अथो है ना यानी अविदितात अपि अधि और अधिका अर्थ निकलेगा अन्यत एवकार की इधर भी अनुवृत्ति ले आई है और अथो का अन्वय कर दीजिए अविदितात् के पास अधिका अर्थ कर दीजिए अन्यत और उसके पास एव को जोड़ दीजिए तो अर्थ निकलेगा अविदितात अथो यानी अपि अधि यानी अन्यव अविदितात् अन्य अर्थ निकलेगा ना अविदित यानी अव्याकृत से कारण उपाधि से भी वह भिन्न ही है विलक्षण ही है वो कारण उपाधि भी नहीं है वो भी तो जड़ है ना और दृश्य कोटि में आती है उसे क्षेत्र कहा गया अव्यक्त गीता के क्षेत्र अध्याय में जो अव्यक्त है भूमि भूमिरापु नलो वायु खम खमनो बुद्धिव अहंकार इतम में भिन्न प्रकृति रष्ट था वो तो वो उसमें आया सातवें अध्याय में और ये महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्त में इसमें जो अव्यक्त है वो है अविरित वो क्षेत्र है और इस क्षेत्र कोटि में नहीं आता क्षेत्र दो प्रकार का है व्यक्त क्षेत्र अव्यक्त क्षेत्र व्यक्त क्षेत्र है विदित शब्द से ग्राह्य यहाँ पर जिसे महाभूतान्य अहंकार बुद्धि बुद्धि इत्यादि शब्दों से कहा गया और है और पंच चेंद्रीय गोचरा इत्यादि शब्द आया है वो व्यक्त क्षेत्र है और अव्यक्त क्षेत्र है यहाँ अविदित शब्द से ग्राह्य दोनों तो अनात्मा है वो ब्रह्म नहीं है तो जो विदित होता है वो कार्य वर्ग को कहा गया विदित वो विदित होता है अल्प विदित यानी कार्य और कार्य है परिचिन्न अल्प का कार कार्य तो परिचिन्न होता है उसमें कालतः परिचिन्नता वस्तुतः परिचिनता देशतः परिचिनता होती है तीनों प्रकार का परिच्छेद विदित शब्दी तो कार्य वर्ग में है अल्प और जो अल्प होता है श्रुति उसे कहते हैं नाल पे सुखम अस्थि जो हे भूमा सुखम नाल पे सुखम अस्थि वो अल्प में सुख नहीं है इसलिए वो हो जाएगा दुखात्मक तो जो विदित है वह अल्प है दुखात्मक है और अनित्य है जो उत्पन्न हुआ है कार्य उनष्ट भी होगा जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार तो विदित शब्द से लेना है परिचिन्न दुखात्मक अनित्य पदार्थों को तो जो परिचिन्न दुखात्मक अनित्य पदार्थ हैं उनसे अन्य देव ब्रह्म अन्यथ है जो दुखात्मक है उसे कोई ग्रहण करना नहीं चाहेगा वो सबके लिए हे होता है इसलिए विदित शब्द लिया जाएगा हे ये वस्तु को विदित है अल्प और दुखात्मक तथा अनित्य तो सब उपादान करना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते हैं अन्प वस्तु को अल्प को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता और सुखात्मक वस्तु को ग्रहण करना चाहता है दुखात्मक वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहता और स्थाई रहने वाली वस्तु को चाहता है अनित्य वस्तु को नहीं चाहता तो अन्प हो सुखात्मक हो और नित्य हो वह उपाधेय होता है और जो अल्प हो दुखात्मक हो अनित्य हो वह उपाधेय नहीं होता तो ब्रह्म अल्प दुखात्मक और जड़ अनित्य जो विदित शब्दित पदार्थ हैं, उससे अन्यत है ये बता करके एक प्रकार से कहा गया कि वह हे या नहीं है ये सब ये तो ऐसा जो होता है वो हे होता है इसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता उसे छोड़ना चाहता तो एक प्रकार से यह बताया गया कि वो हेय नहीं है ब्रह्मा, विदित हे होता है और विदित से का अर्थ हुआ हेय से अतिरिक्त है उसका हन नहीं किया जा सकता वो अल्प नहीं है अल्प का हन करता है व्यक्ति किसी को एक छोटा सा कमरा मात्र है जीवन निर्वाह करने के लिए और बड़ी कोठी मिल रही हो और कहे कि इसको छोड़ दो वो बड़ी कोठी ले लो तो उसे छोटे को छोड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना अल्प होने से त्याग जाए उसे और जो जहाँ कष्ट में रह रहा है ऐसा स्थान छोड़कर के कहा जा रहा है कि जहाँ सुविधा सम्पन्न है ऐसा लोग तो दुख को वो ऐसा ही है मानता है छोड़ देता है वो हे होता है होता और कोई सुख सब कुछ ये हो लेकिन अनित्य हो तो उसे भी त्याग देता है तो विदित शब्द का अर्थ निकला हेय कार्यात्मक होने से व्याकृत होने से हेय है और उस हेय से अन्य ब्रह्म है विदितात्व इससे बताया जा रहा है ब्रह्म हेय नहीं है उसमें हेयत्व तो नहीं है आगम वाक्य बता रहा हे है, हेय विलक्षण है ब्रह्म हे कहते हैं त्याज्य को वो त्याज्य नहीं है तो कहा फिर त्याज्य नहीं तो उपादेय होगा तो कहते उपादेय भी नहीं है विदितात्वों से तो हेय भिन्नत्व तो बताया गया अहे तो बताया गया तो अधि अविदितात् शब्द बता रहा है अविदित कहते हैं विदित है कार्य व्याकृत अविदित है अव्याकृत कारण और कारण का कार्य के लिए कर्ता उपादान करता है का मतलब जो अविदित होता है कारण होता है वो उपाधेय होता है जो दही की अपेक्षा रखने वाला है वह दही के लिए दही का कारण दूध का उपादान करता है ग्रहण करता है दूध उसका उपाधेय है जो कुलाल है घट रूपी कार्य को निष्पन्न करना चाहता है तो मिट्टी का उपादान करता है मिट्टी उसकी उपाधेय है क्या मतलब कर्ता का उपाधेय होता है कारण कार्य के निष्पत्ति के लिए कार्य की निष्पत्ति के लिए कर्ता कारण का उपादान करता है ग्रहण करता है उपाधेय कहते हैं को तो अविदित शब्द का अर्थ निकला ग्राह्य ब्रह्म उपाधेय हैं ऐसा ये जो अव्याकृत है इसका उपादान करता है जगत का सर्जन करना होता है तो जगत का सर्जा सृष्टा उपादान करके अपना जगत को बनाता है जैसे कुलाल मिट्टी का उपादान करके उपादे घड़े को बनाता है ऐसा ऐसे ही ये ब्रह्म क्या उपादेय है तो कहा फिर हे नहीं है तो उपाधेय होगा ये जो शंका हुई इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा उपाधेय तो होता है अविदित कारण तो ब्रह्म कारण भी नहीं है किसी का इसलिए ब्रह्म उपाधेय भी नहीं है अविदितात अधी है अविदितात अभी अपि अन्यत अपी अन्यवि अनुपाधेय है तो हे उपाधेय भाव से रहित है ब्रह्मा उसे त्यागा भी नहीं जा सकता और ग्रहण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि त्यागने वाले की भी वह आत्मा है और ग्रहण करने वाले की भी आत्मा है हमेशा जगत में अपने से भिन्न वस्तु का ही जो अनुपयोगी है त्याग किया जाता है वो त्याज्य होती है अपने से भिन्न अनुपयोगी वस्तु का मनुष्य त्याग करता है और जो अपने से भिन्न है उपयोगी है उसका उपादान करता है वो उपादेय होती है उपयोगी वस्तु का उपादान अनुपयोगी वस्तु का हान इसलिए अनुपयोगी वस्तु होती है हेय उपयोगी वस्तु होती है उपाधे और उपयोगी या अनुपयोगी वस्तु होती है जिसके उपयोग में आने वाली है या जिसका जिसको उपयोग नहीं है उससे भिन्न उपयोगकर्ता भिन्न होता है उपयोगकर्ता के कर्ता के स्वरूप से भिन्न होती है वो उपादेय वस्तु या हेय वस्तु और ब्रह्म तो आत्मा है न तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्वेत के तो वो सबकी आत्मा है आत्मा होने से स्वयं का स्वयं हे भी नहीं है स्वयं का त्याग नहीं किया जा सकता और स्वयं का उपादान भी नहीं किया जा सकता स्वरूप ही होने से हान उपादान क्रिया का विषय यानी कर्म स्वयं हान कर्ता या उपादान कर्ता नहीं बनेगा वो कर्ता होने से कर्मकर्तृ विरोध होगा ना इसलिए यहां पर अन्य देव तद विदितात् अथो अधि इससे एक प्रकार से आत्मा को हे उपादे भाव से ब्रह्म को हे उपादे भाव से भिन्न बता करके ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म अनात्मा नहीं है अनात्म वस्तु हे उपादे हुआ करती है उपयोगी अनात्म वस्तु उपादे होगी अनुपयोगी अनात्म वस्तु हे होगी और ब्रह्म हे उपादे नहीं का अर्थ है अनात्मा नहीं है जो अनात्म वस्तु है ये इनकी ये दो कोटि जरूर होगी या तो हे होगी या तो उपादे होगी और ब्रह्म हे भी नहीं और उपादे भी नहीं का अर्थ है अनात्मा नहीं है ऐसी कोई अनात्म वस्तु हो, है नहीं जो हे भी ना हो और उपादे भी ना हो उसमें हेतु उपादेयत्व तो अन्य तरत्व तो रहेगा ही अनात्म वस्तु में और ब्रह्म में ये दोनों भी नहीं है हेतु उपाधेयत्व तो अन्य तरत्व तो का अभाव बताया गया अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् का अर्थ है ब्रह्म आत्मा है कहा जा रहा है इससे कार्य और कारण उपाधि से विलक्षण आत्मा है ब्रह्म है वो कार्य कारण उपाधि तो अनात्मा है उससे विलक्षण ब्रह्म है का आत्मा ब्रह्म है अहम है ब्रह्म और उस अहम को कोई ईदन तया बता दे, ऐसा प्रकार कैसे संभव है नहीं हो सकता इस प्रकार ये आगम वाक्य जो जाति क्रिया गुण संबंध रूप शब्द प्रवृति का निमित्त विशेष है उससे रहित निर्विशेष ब्रह्म का अहंतया लक्षक बन जाता है उससे उत्तम अधिकारी समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में उपलक्षण कर सकता है ग्रहण कर सकता है अनुभव कर सकता है उसे कोई वाच्य बना करके नहीं कह सकता उसे बताया नहीं जा सकता अनुभव किया जा सकता है। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने उपदेश किया ही नहीं एक शब्द नहीं बोले और जिसके हुआ अवतार किस लिए था शिष्यों के चित्त में जो स्वरूप विषेक संशय हुआ था उस संशय का निवर्तक ज्ञान कराने के लिए और दक्षिणामूर्ति भगवान के बोले बिना ही उनके शिष्य सनक संदनादि को ज्ञान हुआ यथार्थ स्वरूप का और उनका संशय निवृत्त हुआ इसलिए चित्रम मूले वृद्धा शिष्या गुरुर इवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया एक वटवृक्ष के नीचे कहते हैं हमने बड़ा आश्चर्य देखा कि शिष्य वृद्ध हैं, गुरु इवा है और गुरु ने एक वाक्य भी नहीं बोला मौन रह गए और शिष्यों के मन में जो संशय थे वे सब निवृत्त हो गए यथार्थ ज्ञान से ही संशय निवृत्त होता है अर्थ संस विपर्य निवर्तक यथार्थ ज्ञान शिष्यों को हो गया बिना बोले ही कैसे हुआ तो लक्षित करा दिया उन्होंने ज्ञान मुद्रा दिखा करके तो इस आगम वाक्य से लक्षित कराया जाता है निर्विशेष ब्रह्म को अहंतयादंतया नहीं इसलिए वो ब्रह्म इस, इस प्रकार वाला है विशेषता वाला है और यह है ऐसा हम न तो उसे जानते हैं न उसको जानने का कोई इस प्रकार का प्रकार होगा उस प्रकार को जानते हैं ये कहा तो कहा ये ऐसा वो हे उपादे से अतिरिक्त ब्रह्म है आपको किसने बताया तो कहा इति सुश्रू म पूर्वेशम ये नद इति यानी यह आगम वचन उपदेश वुश्रुम हमने सुना है किससे तो पूर्वेश आचार्या मुखत ऐसे लगाना पूर्वाचार पूर्व जो आचार्य हैं उनके मुख से हमने ये सुना है कहे वे पूर्वाचार्य कौन है तो ये यानी अस्मभ्यम तत् व्यात चक्षिरेर है तत् यानि प्रकृत ब्रह्म इसका विस्पष्ट व्याख्यान हमारे लिए किए हैं हमारे लिए हमें तत्वबोध हो जाए इसके लिए ब्रह्म का उपदेश स्पष्ट रूप से जिन आचार्यों ने किया उन आचार्यों के मुखारमिंद से हमने सुना है यह आगम वाक्य कि ब्रह्मा हे उपादेश मम